पत्रावधि एक सौ सी ई टी स्टेडी को लिखित चौवन पश्चिम ३३वीं स्ट्रीट न्यूयॉर्क २४ अप्रैल अठारह प्रिय मित्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि थोड़े दिन से जो रहस्यवाद पश्चिमी संसार में अकस्मात आविर्भूत हुआ है उसके मूल में यद्यपि कुछ सत्यता है परंतु अधिकांश में वह हीन और उन्मादी प्रवृत्ति थे प्रेरित है इस कारण मैंने धर्म के इस अंग से कुछ संबंध नहीं रखा है न भारत में न कहीं और ही और ये रहस्यवादी मेरे अनुकूल भी नहीं है मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूँ कि चाहे पूर्व में या पश्चिम में केवल अद्वैत दर्शन ही मानव जाति को शैतान पूजा एवं इसी प्रकार के जाति को संस्कारों से मुक्त कर सकता है और वही मनुष्य को अपनी प्रकृति में प्रतिष्ठित कर उसे शक्तिमान बना सकता है स्वयं भारत में इसकी इतनी आवश्यकता है जितनी कि पश्चिम में या कदाचित वहां से भी अधिक परंतु यह काम कठिन और दुसाध्य है पहले इसमें रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी फिर शिक्षा देनी पड़ेगी और अंत में समग्र प्रासाद का निर्माण करने में अग्रसर होना पड़ेगा पूर्ण निष्कटता पवित्रता विशाल बुद्धि और सर्व इच्छा शक्ति इन गुणों से संपन्न मुट्ठी भर आदमियों को यह काम करने दो और सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा पिछले वर्ष इस देश में मैंने बहुत सा कार्य व्याख्यान रूप में किया प्रचुर मात्रा में प्रशंसा प्राप्त की परंतु यह अनुभव हुआ कि वह कार्य मैं अपने लिए ही कर रहा हूं था धीरज से चरित्र का गढ़ना सत्यानुभव के लिए कठिन संघर्ष करना मनुष्य जाति के भावी जीवन पर इसी का प्रभाव पड़ेगा इसलिए इस वर्ष मैं इसी दिशा में कार्य करने की आशा रखता हूँ स्त्री पुरुषों की एक छोटी सी मंडली को व्यावहारिक अद्वैत की उपलब्धि की शिक्षा देने की चेष्टा करना मुझे मालूम नहीं कि कहाँ तक मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी यदि कोई अपने देश और संप्रदाय की अपेक्षा मनुष्य जाति का भला करना चाहे तो पश्चिम ही कार्य का उपयुक्त क्षेत्र है मैं तुम्हारे पत्रिका संबंधी विचार से पूरी तरह सहमत हूँ परंतु यह सब करने के लिए व्यवसायिक बुद्धि का मुझमें पूरा अभाव है मैं शिक्षा और उपदेश दे सकता हूँ और कभी कभी लिख सकता हूँ परंतु सत्य पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है प्रभु मुझे सहायता देंगे और मेरे साथ काम करने के लिए मनुष्य भी वे ही देंगे मैं पूर्णतः शुद्ध पूर्णतः निष्कपट और पूर्णतः निःस्वार्थी रहूँ यही मेरी एक इच्छा है सत्य में जयते नानृतम सत्येन पंथा विद तो देव जान सत्य की ही केवल विजय होती है असत्य की नहीं ईश्वर की ओर जाने का मार्ग सत्य में से है अर्थ वेद अथर्ववेद जो निजी क्षुद्र स्वार्थ को संसार के कल्याणार्थ त्यागता है वह संपूर्ण सृष्टि को अपनाता है मैं इंग्लैंड आने के विषय में अनिश्चित हूँ मैं वहाँ किसी को नहीं जानता और यहाँ कुछ कार्य कर रहा हूँ प्रभु अपने नियत समय पर मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे तुम्हारा विवेकानंद एक सौ पचहत्तर श्रीमती ओली बुल को लिखित न्यूयॉर्क चौवन पश्चिम तैंतीसवीं स्ट्रीट पच्चीस अप्रैल अठारह सौ पंचानवे प्रिय श्रीमती बुल परसों मुझे कुमारी फार्मर का कृपा पत्र मिला उसके साथ बर्बर हाउस के भाषणों के लिए सौ डॉलर का एक चेक भी प्राप्त हुआ आगामी शनिवार को वे न्यूयॉर्क आ रहे हैं अवश्य ही मैं उनसे उनकी भाषण विज्ञप्ति में अपना नाम न ना रखने के लिए कहूँगा उस समय मेरे लिए ग्रीनेकर जाना असंभव है सहस्त्र द्वीपोद्यान थाउजेंड आइसलैंड जाने की मैं व्यवस्था कर चुका हूँ चाहे वह स्थान कहीं भी क्यों न हो वहाँ पर मेरी एक छात्रा कुमारी डचर का एक काटेज है अपने कुछ साथियों तथा कुछ शिष्यों के साथ वहाँ एकांत में रहकर मैं शांतिपूर्वक विश्राम लेना चाहता हूँ मेरे क्लास में जो लोग शामिल होते हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों को मैं योगी बनाना चाहता हूं। हूँ कर जैसा कर्म व्यस्त मेला सा स्थान उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है जबकि दूसरा स्थान सहस्त्र दीपोद्यान बस्ती से बिल्कुल दूर है कोई केवल मात्र कौतुक एवं आनंद प्रिय व्यक्ति वहां पहुंचने का साहस न करेगा मैं इसलिए बेहद प्रसन्न हूँ कि कुमारी हैमलिन ने ज्ञान योग के क्लास में जो लोग शामिल होते थे ऐसे एक सौ तीस व्यक्तियों के नाम लिख रहे रखे हैं इसके अलावा पचास व्यक्ति बुधवार के दिन योग के क्लास में तथा प्राय पचास व्यक्ति सोमवार के क्लास में भी आते हैं श्री लैंडसबर्ग ने सब नाम लिख रखे थे चाहे नाम हो या ना हो वे सभी शामिल होंगे श्री लैंडसबर्ग मुझसे अलग हो गए हैं किंतु उन नामों को यही मेरे पास छोड़ गए हैं वे लोग सभी शामिल होंगे और यदि वे शामिल न भी हों तो और लोग आएंगे अतः कार्य इस प्रकार चलता रहेगा प्रभु सब कुछ तुम्हारी ही महिमा है इसमें कोई संदेह नहीं कि नाम लिख रखना तथा सूचना देना एक बड़ा भारी कार्य है और इस कार्य को करने के लिए मैं उन दोनों का अत्यंत आभारी हूं, किंतु मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि दूसरों पर निर्भर रहना एकमात्र मेरे निजी आलस्य का फल है इसलिए वह अधर्म है एवं आलस्य के द्वारा ही सदा अनिष्ट करता है अतः अब मैं उन सभी कार्यों को स्वयं कर रहा हूं तथा आगे भी सब कुछ स्वयं ही करता रहूंगा जिससे भविष्य में दूसरों को अथवा मुझे स्वयं उद्विग्न न होना पड़े अस्तु कुमारी हेमलिन के उपयुक्त व्यक्तियों में से किसी भी एक को अपने साथ शामिल करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी किंतु दुर्भाग्य है कि अभी तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया अत्यंत अनुपयुक्त व्यक्तियों में से उपयुक्त का निर्माण करना ही आचार्य का सदा से कर्तव्य रहा है अंततोंगतवा यद्यपि मैं उस संभ्रांत युवती कुमारी हेमलिन का अत्यंत ही आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क के उपयुक्त व्यक्तियों के साथ मेरा परिचय करा देने की आशा दिलाई थी तथा उत्साह प्रदान किया था तथा यथार्थ रूप से मेरे कार्यों में सहायता भी की थी फिर भी मैं यह उचित समझता हूँ कि मेरा जो भी कुछ थोड़ा बहुत कार्य है उसे अपने ही हाथों करूँ दूसरों की सहायता लेने का समय अभी उपस्थित नहीं हुआ है क्योंकि कार्य अभी स्वल्प है उक्त कुमारी हैम्लिन के बारे में आपकी धारणा बहुत ऊंची है इससे मैं आनंदित ही हूं आप उसकी सहायता करना चाहती हैं यह जानकर चाहे और लोगों को प्रसन्नता हुई हो या नहीं मुझे तो विशेष प्रसन्नता हुई क्योंकि उसके लिए सहायता की आवश्यकता है किंतु माँ श्री रामकृष्ण की कृपा से किसी व्यक्ति के चेहरे की ओर देखते ही मैं अपने सहज ज्ञान से तत्काल ही यह भाप लेता हूँ कि वह व्यक्ति कैसा है और मेरी धारणा प्रायः ठीक हुआ करती है उसका परिणाम यह हुआ कि आप अपनी इच्छा इच्छानुसार मेरे विषय में जो चाहे कर सकती हैं मैं भुन्नाऊँगा भी नहीं मैं केवल कुमारी फार्मर की सलाह लेने में प्रसन्न नहीं चाहे भूत प्रेत की ही बात हो इन भूत प्रेतों के पीछे मैं पाता हूं एक प्रेम गंभीर हृदय जिस पर उच्च उच्चाभिलाष का एक सूक्ष्म पर्दा पड़ा हुआ है कुछ वर्षों में उसका भी नाश असंभाव अवसंभावी है यहां तक कि लैंड्स भी यदि मेरे कार्यों में बीच में हस्तक्षेप करे तो भी मैं उससे किसी प्रकार की आपत्ति न करूँगा किंतु इस विषय को मैं यहाँ तक ही सीमित रखना चाहता हूँ इनके अलावा मेरी सहायता के लिए और किसी व्यक्ति के अग्रसर होने पर मैं बहुत डर जाता हूँ सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ इसलिए नहीं कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं किंतु मैं अपने सहज ज्ञान से अथवा जिसे मैं अपने गुरु महाराज की अंतः प्रेरणा कहा करता हूँ आपकी अपनी माता की तरह श्रद्धा करता हूँ अतः जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है आप मुझे जो भी कुछ सलाह देंगी मैं सदा उसका पालन करूँगा यदि आप किसी को माध्यम बनाना चाहें तो मैं प्रार्थना करता हूं कि चुनाव करने के लिए मुझे स्वेच्छा से छोड़ दें इतम उस अंग्रेज़ सज्जन का पत्र भी इसके साथ में भेज रहा हूं हिंदुस्तानी शब्दों को समझाने के लिए पत्र के हाशिए पर मैंने कुछ टिप्पणियां दे दी है आपका आज्ञाकारी पुत्र विवेकानंद पुनश्चय कुमारी हेमलिन अभी तक नहीं पहुँची है उनके आने पर मैं संस्कृत की पुस्तकें भेज दूँगा क्या उन्होंने भारत के बारे में श्री कृत कोई ग्रंथ आपको भेजा है यदि आप अपने भाई साहब को उसे आद्योपान्त पढ़ने के लिए कहें तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी गांधी अब कहाँ है विवेकानंद